राजू यहाँ आ जाओ राजू अब मैं तुम्हारे लिए मोमबत्तियाँ जलाती हूँ फिर तुम उन मोमबत्तियों को फूक कर इस केक को काटो जन्मदिन बुबा रखो राजू धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हमारी दावत पे हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं यह केक है केक हमेशा जन्मदिन पर या फिर किसी अन्य मौके पर भी बांटा जाता है ये तोहफे हैं हम अच्छे अच्छे मौकों पर लोगों को तोहफे देते हैं जैसे कि जन्मदिन या वर्षगांठ इत्यादि यह जूस भरा ग्लास है यह कुछ गुब्बारे हैं गुब्बारों से खेलना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और इन गुब्बारों से हम घर को सजा सकते हैं